माँ की बातें श्रीमती सुशीला मजुमदार ढाका दूध एक आम और एक संदेश माँ को दिया गया था माँ ने सबको एक साँस मिलाकर थोड़ा खाकर बोली यह बेटा नी के लिए रहा अब हाथ धोने की बारी आई मेरे पत्तल उठाते ही लक्ष्मी दीदी ने शीघ्रता से मेरा पत्तल पकड़ लिया मैं नहीं दे रही थी वह भी छोड़ नहीं रही थी माँ ने खड़ी होकर कहा दे दो लक्ष्मी को ही ले जाने दो तुम उम्र में सबसे बड़ी हो उनके रहने पर तुम क्यों उठाओगी तब बाध्य होकर मैंने छोड़ दिया माँ के साथ नल के पास जाते ही उन्होंने बाल्टी से लोटे में पानी निकाल कर कहा हाथ धो लो मैं हतप्रभ रह गई मैंने कहा माँ मुझसे यह नहीं होगा माँ ने कहा क्यों नहीं होगा मेरी बात मान चलने में ही तुम लोगों का कल्याण है लो जल्दी से हाथ मुंह धो लो वे लोग पीछे खड़े हैं लोटे को सिर से लगा लो अंत में माँ का आदेश ही मानना पड़ा मुझे जाते देख कर मां ने कहा यह क्या पैर नहीं धोया मैंने कहा बाद में धोऊंगी, मां ने कहा नहीं नहीं आओ पानी दे रही हूं इस बार मैं माँ के पीछे जाकर बोली मां यह सब मुझसे नहीं होगा मां ने कहा क्यों क्या हुआ है थोड़ा पानी अपने सिर पर डाल लो मेरी बात मानने से तुम लोगों का मंगल होगा अंततः वैसा ही करके माँ के आदेश से मैं पीछे पीछे उनके कमरे में गई कमरे में घुसते ही माँ स्तंभित होकर खड़ी रह गई और कुछ देर बाद बोल उठी अरे यह क्या किया लड़का आकर क्या खाएगा मैंने देखा नी के लिए जो प्रसाद माँ ने रखा था कोई स्त्री भक्त आनंद से उसे खा रही है और कह रही है सब उनके लड़के ही खाएंगे हम लोग सूख कर मरेंगे देखकर मुझे बहुत हंसी आई और फिर लक्ष्मी दीदी और अन्य स्त्रियाँ भी हंसने लगीं मेरी तो हंसी रुकती न थी लेकिन माँ अत्यंत चिंतित होकर खड़ी रही बाद में उन्होंने पता लगवाया कि क्या रसोई ने रसोई समेट दी है यदि न समेटी हो तो उसमें क्या बचा है भात दाल और चचड़ी है जानकर माँ ने कहा अच्छा थोड़ा सा यहाँ देने को कहो रसोईया एक थाली में सब दे गया तो माँ ने सब एक साथ मिलाकर थोड़ा मुंह में डाला और उसे ढक कर कहा यह लड़के के लिए रहा मैं पीछे खड़ी होकर सोच रही थी कि उन्होंने दो बार भात कैसे खाया और यह भी सोच रही थी कि कैसे माँ की थोड़ी सेवा करूं। उनसे पानी लेकर हाथ मुँह धोया और पैर धोया लेकिन उनकी थोड़ी सी भी सेवा न कर सकी मैं माँ के पीछे चली माँ पूजा घर में जाकर मुझसे बोली किवाड़ के ऊपर मेरा गमथा है लेती आओ मेरा पैर पोछ दो यह बात सुनकर मैं आनंद से विभोर हो गई मेरे ऐसा करते ही माँ ने कहा अच्छा मैं चौकी पर बैठती हूँ तुम अच्छी तरह से मेरे पैर के तालुओं को पोछ दो मैं माँ के दोनों चरणों को पोछते पोछते उन्हें सिर से लगाने लगी माँ ने थोड़ा हंस कहा अच्छा अब रहने दो लक्ष्मी दीदी पान लेकर आई और हंसते हँसते बोली धन्य हो तुम माँ ने स्वयं तुम पर कृपा की है लो एक पान खाओ आंखों में आंसू भरे होने से मैं पान नहीं खा पाई माँ ने पान लेकर मुझे देते हुए कहा वह चटाई नीचे बिछा दो उस पर वह दरी बिछा दो और तीन तकिए लगा दो बिस्तर लगने पर माँ लेट गई मैं बैठकर कर माँ के पैरों पर हाथ फेरने लगी कि माँ ने कहा अब मेरे पास सो जाओ मुझे सचाते देख माँ ने कहा मेरे तकिए पर सिर रख कर सो मैंने कहा नहीं माँ नींद में आपके शरीर में मेरा पैर लग सकता है मैं नहीं सोऊंगी माँ ने कहा यह क्या मैं कह रही हूँ तुम सो जाओ क्या करती माँ के आदेश का पालन करना ही पड़ा माँ ने कहा तुम्हें देखकर बहुत ही आनंद हुआ जैसे बहुत दिन बाद ससुराल से बेटी के आने पर माँ को आनंद होता है अच्छा कब जाओगी मैंने कहा आज शाम को ही जाऊंगी माँ याद रखिएगा, जानिएगा कि मैं आपकी एक भिखारीन बेटी हूं कहकर मैं रोने लगी माँ ने कहा छी छी ऐसी बात क्यों कहती हो बेटी तुम मेरी राजरानी बेटी हो तुम्हें मैंने स्वयं जाकर दीक्षा दी है तुम्हें दुख करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हारा भला बुरा सब मैं देखूंगी तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना